पास के अस्तित्व का एक समझ लेना जरूरी देखा भी होगा उस नियम को जीवन के बहुत अनुभव हुए लेकिन सात साल सार एक जिंदा आदमी नदी में डूब सकता है अगर उसे तैरना बिना तैरे ही नदी पर तैर जाता मुर्द आत्म को कौन सी कला आती है जो की जिंदा आदमी को नहीं आती मुर्दा डूबता नहीं लगी उसे खुद ऊपर उठा निश्चित देती रात में कोई भूल कर रहा था जो मुर्दा नहीं कर रहा है जिन रात में कोई गलती कर रहा था जो मुर्दा नहीं कर रहा है क्योंकि तो मुर्दा कुछ ठीक नहीं कर सकता है मुर्दा कुछ कर ही नहीं सकता इतना ही हो सकता है कि जिंदा आदमी जो कर रहा था वो मतला कर रहा हो और इसलिए नदी पे तैर गया जिंदा नदी से लड़ रहा है जिंदा नदी को दुश्मन समझ रहा जिंदादमी नदी के विपरीत अपनी आकांक्षाओं के बल पर कुछ करने की कोशिश कर रहा है नदी में उनसे डुबा दिया तोड़ रहा उल्टी हो बात चाहता था बचना और उठ और मुर्दा आपने को बचाना नहीं चाहता क्योंकि तो मुर्दे के पास से बचाने को कुछ है भी नहीं बचाने का उपाय भी नहीं सख्ती भी नहीं जीवन भी नहीं जो मुर्दा अपने को बचाना नहीं चाहता नदी खुद ही उसे ऊपर है और बचा लेती फ्रांस के बहुत बड़े मनस्विंद ने इस नियम को लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट कहा उनके परिणाम का, का नियम जो आप चाहते हैं उससे उल्टा हो जाता है आपके चाहने के कारण ही उल्टा हो जाता है और हमारी पूरी जिंदगी इसी नियम से, से बड़ी हुई है। सुख चाहते हैं दुख मिलता है सफलता चाहते हैं असफता हाथ लग जाता है जीतना चाहते हैं हाथ के सिवा कुछ भी नहीं होता हर जगह जो चाहते हैं उससे उल्टा होता हुआ दिखाई पड़ता हम चीखते हैं चिन्हते हैं रोते हैं, और प्रार्थना भी करते हैं परमात्मा क्या भूल हो रही है? कौन सा कसुर है कौन से कर्मों का फल है जो भी मैं चाहता हूँ वो नहीं होता उल्टा हो जाता जो मैं कभी नहीं चाहता वो हो जाता है और जब मैं सदा चाह हूँ और जिसके लिए श्रम किया हो पाता इस नियम को ठीक से समझे जब भी आप अस्तित्व के सामने अपनी चाह रखते हैं तभी आप उसके विपरीत हो जाते हैं। अस्तित्व की मर्जी के खिलाफ आप कुछ भी करेंगे उसमें हारेंगे और टूटेंगे और सभी चाह उसके खिलाफ है। ऐसी कोई चाह नहीं है जो अस्तित्व के खिलाफ न होगी हो ही हम तो परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं में मुं उसके ही खिलाफ घर में कोई बीमार है हम परमात्मा से करते हैं इसे ठीक कर दे अगर परमात्मा ही सब कुछ करता है तो ये बीमारी भी उसके द्वारा है और जब हम कहते हैं इसे ठीक कर दे तो हम ये कह रहे हैं कि हम उससे ज्यादा समितान और तुम्हें हम सलाह तो न दे इस को बीमार कर लेते इसे बदल दे हमारी सब मान हमारी सब प्रार्थनाए है, अस्वीकृतियां है तो, जो है उसका हमें स्वीकार नहीं है और ध्यान रहे जो है उसका जब तक हमें स्वीकार नहीं है तब तक जो भी हम चाहेंगे उससे उल्टा होगा और जिस दिन जो भी है उसका हमें पूरा स्वीकार है इस स्वीकार को ही मैं अस्तिकता है हूँ का ईश्वर को मान देना नहीं क्यूँकि ईश्वर को बिना माने भी कोई आस्तिक हो सकता है और ईश्वर को मानते हुए भी लाखों लोग नाश्ते करोड़ो लोग नाश्ते आस्तिकता का अर्थ है सर्व स्वीकार का भाव जो है उसके साथ राजी होना जैसे मुर्दा नदी में बहता है जहां नदी ले जाए तो नदी उसे खुद ऊपर उठा लेती है और जिस दिन कोई व्यक्ति अस्तित्व मुर्दे की भांति हो जाता है जहाँ ले जाए ये अस्तित्व उस दिन अस्तित्व खुद ही उसे और जब तक हम अस्तित्व से करते हैं चीना झपटे तब तक उसके सब रहस्य बंद होते हैं हम इस योग्य शत्रु के लिए अस्तित्व का रहस्य खुल भी नहीं सकता दुश्मनी से दुनिया में क्या खोला है सब चीजें बंद हो जाती अस्तित्व के साथ अस्तित्व के हृदय को खोलने के लिए वही कुम आती है जो किसी भी व्यक्ति के हृदय को खोलने के काम आती है जब हम किसी व्यक्ति को स्वीकार करने से या प्रेम के किसी क्षण में उसका हृदय अपनी सब सुरक्षा हटा लेता है उसका हृदय खुल जाता है अब हम उसके हृदय में प्रवेश कर सकते अब हमसे उससे कोई भी व्यय नहीं प्रार्थना का यही अर्थ है श्रद्धा का यही अर्थ है गहरे प्रेम का यही अर्थ है अस्तित्व तो तभी खुलता है हमारे सामने अपने सब रहस्य खोल देता है है कि अब हम संघर्ष प्राप्त कर, कर चुकेगा, तब द्वार जिन्हें तुझे मार्ग पर चलकर जीतना है तुझे अपने भीतर लेने के लिए अपना हृदय पूरा का पूरा खोल देंगे लेकिन जब तू विराट की अवस्था को प्राप्त कर विराग की अवस्था का अर्थ है जब तूने चाह छोड़ दी होगी जब तक तू चाहता है ऐसा हो ऐसा न हो तब तक, तक राग है और जिस दिन तू कहता है जो हो रहा है वही मैं चाहता हूं जो नहीं हो रहा है वही मैं नहीं चाहता हूं अभी हम कहते हैं चाह मेरी है अगर इसके अनुकूल हो तो मैं सुखी होगा अगर प्रतिकूल हो, तो दुखी हो जाऊंगा हम दुखी ही दुखी होते हैं सुखी कभी भी नहीं होते विराट की अवस्था का अर्थ है हमने इस पूरी चीज को बदल दिया अब मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरी चाह के अनुकूल हो अब मैं कहता हूं जो भी हो मैं उसके अनुकूल हूं या जो भी हो मेरी चाह उसके अनुकूल विराट का अर्थ है कि अब मेरी अस्तित्व से कोई मांग कोई अपेक्षा नहीं अब मैं राजी जैसा भी है जो भी है उसके साथ पूरी तरह एक होने की मेरी तैयारी है अब मेरा कोई राग नहीं सूत्र कहता है विराट की ऐसी अवस्था के घटते ही प्रकृति परमात्मा के शब्द रहस्य द्वार खुल जाते हैं और वे जो बंद द्वार थे अपने में लेने को पूरी तरह राजी हो जाते बहुत कुछ बंद है हमारे चारों तरफ दीवाले हैं द्वार नहीं और वे दीवाले हमारे कारण है क्योंकि हम इतने जोर से संघर्ष कर रहे हैं उन्हें खोलने का स्वामी राम कहा करते थे एक बार अमरीका के एक दफ्तर महा से गरीब हो जाए चुनौती थे द्वार दरवाजों का कुछ पता नहीं था झोपड़े में रहते आए थे हिमालय में उसने कोई द्वार दरवाजा भी लगाया एक दफ्तर में प्रवेश करने के बड़े जोर से उन्होंने धक्का दिया बिना दरवाजे से कुछ लिखा है या कुछ अपनी तरफ खींचो या धकाओ क्या लिखा है ये देखा नहीं जोर से धक्का दिया दरवाजा नहीं खुला दरवाजा सख्त दीवार हो गया तो नीचे देखा लिखा था खींचो पुलते ही बार खुल गए फिर वो बहुत बार कहा करते थे कि परमात्मा के बार पर नहीं लिखा है का तो नहीं लिखा है खींचो अपनी और अपूर्ण और खींचने की कला क्या है अपूर्ण और खींचने की कला समझो। पहाड़ पर भी वर्षा होती लेकिन पहाड़ वर्षा को रोक नहीं पाता क्योंकि पहाड़ पहले से ही भरा हुआ है यही भी नहीं हो कि अब कुछ और वर्षा उसमें समा जाए होती है पहाड़ पर वर्षा उतर आती है नीचे भर जाती है खाई खड्डों में जीलों में क्योंकि जीले खाली है खींच लेती है समर्पण खींचता है क्योंकि आप जब भीतर खाली होते हैं झुके होते हैं ग्राहक होते हैं गर्भ बन जाते हैं तब आप खींचना शुरू कर देते कुछ खींचाओं में ही दीवाले दरवाजे बन जाते हैं प्रेम खींचता है संघर्ष ढकाता है समर्पण खींचता है संघर्ष ढकाता है और हम सब संघर्ष अलग हैं। वही हमारी तकलीफ है वही हमारी पीड़ा है और हम अपने ही हाथों से दरवाजों को दीवार बना लिए और फिर छाती पीटते ना सिर पटकते नोते हैं कि यह क्या हो रहा है कितने में मेहनत कर रहा हूं दरवाजा खुलता नहीं लेकिन दरवाजे पर सनातन नियम है ढकाओ खींचो और खींचने की कला कह रही है ढकाना बहुत आसान खींचना बहुत मुश्किल क्योंकि तो धकाने में हिंसा है और हिंसा हमें काफी है और खींचने के लिए प्रेम चाहिए और प्रेम हमने बिल्कुल नहीं है धकाना आसान है क्योंकि तो धकाने में आक्रमण और हमारा अहंकार बहुत आक्रमक है खींचना मुश्किल है क्योंकि खींचने में समर्पण है और हमारा अहंकार तो समर्पित नहीं हो आज ही कोई मित्र मेरे पास आएगा और वो कह रहे आप आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हैं लेकिन समर्पण नहीं कर कि नोट करें और सीखने की कोशिश करें लेकिन सीखना पड़ेंगे क्योंकि तो सीखने की जो वृत्ति है वो समर्पण के पीछे ही फलित होती है उससे पहले फलित नहीं होती है समर्पण का मतलब ये है कि अब आप कुछ देर तो मैं लेने को राजी हूं कि मैं गड्ढा बन अगर वर्षा होगी तो मैं भर जाऊंगा झील बन जाएगी ये ऐसी भी बात है जैसे कोई पहाड़ रहे कि मैं वर्षा की झील तो बनने को राजी हूँ लेकिन गड्ढा बनने को राजी नहीं हूं तो क्या कहेंगे हम उस पहाड़ से कि मत लेकिन तब झील बनने का छोड़ सीखना संभव है जब कोई झुकने को राजी है। और जितना झुकता है उतना ही सीख लेता है और ये कि भी सामने झुकता है झुकने की कला आनी चाहिए झुग्य होने का भाव होना चाहिए फिर सब तरफ से सीख लेता है फिर कोई ऐसा ही नहीं कि कोई महागुरु के तो बाहर से सीखने जाना पड़ेगा असल में झुकना आता हो तो पूर्ण अस्तित्व गुरु को जाता झुकना ना आता हो तो परमात्मा के सामने खड़ा रहे वो गुरु नहीं आप झुक किसी भी चीज को गुरु बना लेते हैं, और आप अकल के किसी भी चीज का दरवाजा बंद कर देते हैं, ये अस्तित्व अपनी संपत्ति लुटाने को सदा तैयार है जरा भी कंजूसी नहीं है और अस्तित्व जरा भी कोशिश नहीं कर रहा है कि आप वंचित रह जाए अगर आप वंचित हैं तो समझना की आपकी ही कुशलता आपकी ही कला आपकी ही समझदारी आपकी मानी कारण बन रही धक्के दे रहे होंगे वहां जहां खींचना लड़ रहे होंगे वहां जहां हारना ही जीतने की कला है सभी जगह जीत के जीत नहीं मिलती और जितनी गहन हो यात्रा उतनी ही मुश्किल हो जाती है जीत जीतने की आशा से तो जीवित तो जीतने वाले बुरी तरह हार अनुभव जो सामान्य सब को है शायद नहीं भी है लेकिन हो सकता था वो प्रेम का अनुभव प्रेम में अगर किसी ने जीतने की कोशिश की तो वो प्रेम से वंचित रह जाएगा अगर उसने जबरदस्ती की तो सब द्वार प्रेम के बंध हो जाएंगे अगर छिया झपकी की तो उसे कुछ भी ना मिलेगा उसका भिक्षा पात्र खाली रह जाए वो भिखारी ही मरेगा जिन्हें प्रेम थोड़ी सी भी झलक है सर पे कि वहां हार जाना ही जीतने की कला है और जो जितना वहां हार जाता है उतना जीता पूरा हो जाता है प्रार्थना प्रेम का विस्तार है पूजा प्रेम का ही विराट ही वहाँ समझते है। हैं, हैं हम है। और है, कंटा होता जब कोई मर जाता नदी उसे संभाल लेती और जब कोई लड़ता तब उसे डुबा लेती अस्तित्व की नदी के संदर्भ में ये ख्याल रहे विराग की अवस्था को जब तुम प्राप्त कर चुकेगा तब वे द्वार जिन्हें तुझे मार्ग पर चल कर जीतना है मुझे अपने भीतर लेने के लिए अपना हृदय पूरा खोल देंगे बड़ी बड़ी रोक नहीं सकेंगी अभी हमें प्रकृति की छोटी से छोटी शक्तियां भी खींच ली थी क्योंकि कोई और बड़ा खिंचाव हमारे भीतर नहीं जो सुरक्षा बन सके अभी क्षुद्र सी बात भी हमें आकर्षित कर लेती है क्योंकि हमारे पास विराट से आकर्षित होने की सुविधा मार्ग द्वार अभी बंद हम क्षुद्र से प्रभावित इतने होते हैं उसका कारण वो लिखना है कि तो हमने विराट से प्रभावित होने का रास्ता ही बंद कर रखा है और लोग लड़ते रहते हैं या तो क्षुद्र पाने को लड़ते हैं या क्षुद्र से छूटने को लड़ते हैं और तो और बहुत व्यक्ति उस के आते हैं कि बस मुझे क्रोध से से छुटकारा छुटकारा चाहिए मैं उसे कहा कि क्रोध से नहीं हो सकता। क्रोध हो होता ही इसलिए है कि तुझे शांति का कोई पता नहीं और शांति का तुझे पता होना हो जाएगा क्रोध अपने आप हाँ गिरेगा शांत हो जाएगा तो क्रोध की फिक्र छोड़ दे इस चिंता से भी क्रोध बढ़ेगा घटेगा नहीं इस निरंतर ख्याल से कि क्रोध से कैसे बचूं? तेरा ध्यान और भी क्रोध पर एकांग्र हो गया है और जहां चित्त एकाग्र हो जाता है वही चीज शक्तिशाली होती है। बाद में 24 घंटे कोशिश कर रहा है कि कहीं क्रोध न हो जाए और 24 घंटे क्रोध में उलझा हुआ है और दिन भर बचा बचा के किसी तरह संभाल पाता है संभाल क्या पाता है वो जो दिन में अलग अलग फूटकर कर क्रोध निकलता वो इकट्ठा हो जाता है शांति सवेरे कभी, कभी न कभी वो फूट पड़ता है ये और खतरनाक हो गया इससे तो छोटा छोटा निकल जाना बेहतर था कम घातक ये तो जहर इकट्ठा करके निकला बहुत भयंकर हो गया और लप्टे बन जाते आपको शायद पता ना हो जो लोग धीमे धीमे रोज क्रोध करते रहते हैं वे कभी कोई बड़ी कोई बड़ा उपद्रव नहीं कर पाते आप सबका समझें किसी की हत्या नहीं कर सकते आत्महत्या कर सकती लेकिन जो लोग संभाले रखते हैं, ये खतरनाक है ऐसा कोई आदमी आस पास हो उससे तो समाधान नहीं जो संभाले रखता है क्योंकि तो वो जहर इकट्ठा कर रहा है और जहर में से सब इकट्ठा तो कर रहा है वो छोटा उपद्रव नहीं करेगा जब भी होने वाला बड़ा ही उपद्रव होगा उसके निकास के द्वार बंद हो गए जहां से गंदगी रोज निकल जाती थी और हो जाता। अब तो गंदगी तभी निकलेगी जब वो संभाल ही ना पाएगा अब तो गंदगी तब निकलेगी जब उससे ज्यादा हो जाएगी उसने बस के बहाल होगी छोटा क्रोध बुरा नहींचक बड़ा क्रोध खतरनाक लेकिन छोटा हो या बड़ा क्रोध सीधा नहीं चिंता जा सकता क्रोध किसी की कला क्या है इसकी चिंता करें शांति तो की लहर उतरने लगेगी अशांति का संगीत गूंजने लगेगा शांति के थोड़े से फूल खिलने लगेंगे अचानक आप पढ़ेंगे जो क्रोध की क्षमता थी वो प्रत हो गई वो नहीं थी, थी इसलिए इसी इसीलिए खींचता था क्योंकि सार्थक का, था। था था कि का हमें कोई पता नहीं था। का पता होते ही व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ हो जाता। होते ही कोई उसे नहीं पकड़ता है जब तक हम पकड़ते हैं तब तक, तक वो सार्थक है और हमें सार्थक की कोई प्रती नहीं हो रही इसीलिए सार्थक है ये सूत्र कहता है प्रकृति की बड़ी से बड़ी शक्तियां भी तब तेरी गति को रोक न लगेगी तब तो सत्य मान मार्ग का स्वामी बजाय लेकिन और परीक्षा के प्रत्याशी उसके पहले ये संभव नहीं है शक्तियां में हम जी रहे हैं जीना पड़ता है कोई उपाय भी नहीं है तो कि विराट शक्तियां हमें उपलब्ध नहीं निकट से उनके स्रोत थोड़ा खटखटाए तो वे स्रोत हमारे हो जाए लेकिन या तो हमें खटखटाने का ख्याल ही नहीं आता या हम बहुत खटखटाते है ना जब दो सर्दी बहुत खटखटा और तो ये है कि द्वार बंद ही नहीं लेकिन हाँ खटखटाने नहीं और जो भी हम करते हैं उससे कर हमारी अवस्था ऐसी है जैसे किसी आदमी को नींद आती हो तो वो हजार उपाय करता है नींद लाने जितने उपाय करता है उतनी नींद आनी मुश्किल हो जाती है क्योंकि उपाय से नींद आ सकती है उपाय और नींद जिसको नींद नहीं, नहीं आती हो उससे तुम उपाय मत करो तो वो नाराज होगा तुम्हें तो तो नींद नहीं, नहीं आती उपाय करके भी नहीं आती हो तुम करते उपाय मत करो उपाय क्या करता है? करते थे मैंने नींद को नींद नहीं, नहीं आती हजार और उसी तो में क्योंकि रात उपाय करने में भी जाती और उपाय करके वो इतना इतना उत्तेजित हो जाता है कि उसकी वजह से और बड़े उपायों नहीं पड़े। मैंने तो सुना है बचपन से कि कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं तुम तो ऐसा करो कि भेड़ों की गिनती किया घर में गिनती करिए एक से सौ तक जहां तो तक तो तुम शतक गिनती पहुंचोगे सारा ख्याल छोड़ के एक सतक पहुंच पाओगे तो सुने उसकी पत्नी ने पूछा कैसे हाल है? उसने कहा कि मुख मुझे ऐसा उलझाया तो एक रात तो कई रात में सू क्या हुआ उसने कहा में गिनती करता ही कर, करता ही गया लाखों के पार गिनती निकल गई सिर चकराने लगा फिर मैंने सोचा कि ठीक नहीं तो फिर मैंने सोचा कुछ और करू तो लाखों भेड़े थी घर में क्या करूं उनका ऊन काट डाल ऊन का लाखों भेड़ों सब इसका क्या करना कोट से लगा डाले फिर विश्व आई कि लाखों कोट इकट्ठे हो इनको खरीदेगा कौन ये बेगेनिक और अभी चिंता में, में पड़ा था कि दुआ का वो, वो तब आती है जब आप कुछ कर नहीं रहे होते जब आप कुछ कर रहे होते तब नहीं आती करना ही उसमें बाधा है प्रयत्न ही विरोध चेष्टा ही मतलब नींद तो आती है सब जगह कुछ नहीं कर रहे नींद की कोशिश भी नहीं कर रहे जब सब कोशिश नहीं हो जाती है अचानक उतरते अगर हम जीवन के द्वारों को गलत ढंग से खटकता है तो भी मुसीबत हो जाती है और जितने सूक्ष्म प्रवेश होता है उतनी ही जटिलता बढ़ती चली जाती है क्योंकि स्थित को तो समझ भी ले सूक्ष को समझना और मुश्किल हो जाता है बड़ी से बड़ी तकलीफ यही है कि हम क्षुद्र के साथ उलझे हुए हैं चाहे हम ग्रस्त हों और चाहे हम सन्यासी हों। ग्रस्त उलझा है छुद्र के साथ कैसे छुद्र को इकट्ठा कर ले धन कैसे इकट्ठा कर ले मकान कैसे बना ले जायदाद कैसे बड़ी हो जमीन कैसे बड़ी हो इसमें उलझा सन्यासी भी इसी क्षुद्र में उलझा है कि मकान का मोर कैसे छूटे धन की प्रश्न कैसे छूटे कैसे मुक्त हो के उपद्रव से, से जाए उससे ही दोनों के भाव भी लेकिन दोनों का केंद्र एक दोनों पीठ की एक खड़ा है एक मुंह की एक खड़ा है एक क्षुद्र की तरफ भाग रहा है एक क्षुद्र की तरफ से भाग रहा है लेकिन क्षुद्र दोनों के प्राणों से समाया वास्तविक सन्यासी की चिंता नहीं करता विराट की चिंता करता है विचार नहीं करता उसको इतना भी मूल्य नहीं देता कि उसका विरोध करना विरोध करना भी मूल्य देना है विरोध करना भी, भी क्षुद्र की शक्ति को स्वीकार करना है विराट का अर्थ है क्षुद्र की शक्ति की कोई चिंता ही नहीं करते पक्ष या विपक्ष दोनों में नहीं करते है हम हाँ खोज करते हैं विराट की और जिस दिन भी विराट की किरण टूटनी शुरू हो जाती है हो जाता है, वो आपके हृदय में कभी तक है जब तक विराट का संस नहीं इसलिए नकार में न पड़े संसार के नकार में न पड़े दुनिया के अधिक धर्म इसीलिए व्यापक नहीं हो पाए की वे संसार के नकार में पड़ गए क्षुद्र की लड़ाई में पड़ गए ऐसे सन्यासियों को जानता हूँ जिनका 24 घंटा चिंतन बीतता है ये नहीं खाना ये नहीं पीना ऐसे उठना ऐसे बैठना इतनी रात इतनी सुबह उठना इसमें बुरा कुछ भी नहीं है लेकिन अगर 24 घंटे इसी में बीतता हो तो याद में अति से भिड़ गए ठीक है कि कोई सुबह पांच बजे उठाए और ठीक की कोई रात नौ बजे सो जाए कुछ हर्जा नहीं बहुत ही अच्छा है लेकिन ये आपसे बन जाए चौबीस घंटा ये चिंता चलने लगे कि अगर नौ बजे न सोए तो कोई पांच हो गया सिबा अगर पांच बजे ब्रह्म मुहूर्त में नींद न, न खोली तो नर्क में पड़ जाएंगे तो फिर ये अति हो गई बात ये आदमी बीमार है मनस्व इस तरह के आदमी को रुग्ण कहते हैं ये रोग अलग अलग तरह से प्रकट होता है मैं सचिन को जानता हूं जब घर की सफाई में पागल है सफाई अच्छी सीज है और कोई नहीं कहेगा कि बुरी है लेकिन सफाई पागल पर बन जाए उनके घर पर वो मित्रों को नहीं बुलाते उनके सोफा कुर्सी, कुछ गंदे हो सकते हैं जब भी कोई उनके घर जाता तो नीचे से ऊपर तक तो पहले देखते हैं कि आदमी बिठाने लायक है या नहीं जरा कचरे का टुकड़ा घर में प्रवेश नहीं कर सकता घर उनका बिल्कुल साफ सुथरा लेकिन घर इतना साफ सुथरा है कि रहने की योग नहीं वो खुदी तो इस तरह रहते हैं क्योंकि उनसे भी तो थोड़ी ज़िंदगी कुछ हो जाए तो बच बच के जीते जैसे कि सफाई करने के लिए इस घर की वो पैदा हुई सफाई ठीक है लेकिन सफाई रोग हो जाती है जब जब वही जीवन का लक्ष्य हो जाए विवेकानंद ने कहा है कि मेरे मुल्क का धर्म चौके चूहे में नष्ट हो गया पूरे वक्त चिंता लगी कि किसी ने भोजन तो छू दिया पानी किसी ने स्पर्श तो नहीं कर दिया किसने स्पर्श किया एक मित्र को मैं जानता हूँ कभी एक बार प्रसाद मुझे यात्रा करने का मौका आया तो उनकी चिंताएं देखकर मैं बहुत हैरान हुआ मैंने कहा कि अगर इन चिंताओं से कोई आदमी मोक्ष की तरफ जाता है तो उससे तो नक जाना पैदा क्योंकि उनकी चिंताएं ऐसी हैं है कि नक्स से भी बदतर नार और 24 घंटे उन्हें चिंताओं में जरूरी कहने लगे की चल तो रहे लेकिन खबर नहीं कर पाए क्योंकि मैं सफेद गायका नहीं पीता हूँ सफेद गायका गाना चिप्टा भी मैं नहीं पीता सुन अच्छी बात है लेकिन किसने का ये बात पर बोल गया और सुबह गाय अच्छी होती है काली गाय बुरी होती है काले रंग की बुराई इतनी गहरी पकड़ तो रही दिमाग में वो भी सफेद गाय का लेते जिसके घर में वो रुक जाते हैं वो घर जो उनके साथ पगड़ा जाता तो तो है बजे रात उठाते हैं। जिसके घर में रुकते हैं उस घर के बिसारे लोगों को तीन बजे रात उठाना बजे से वो इतने जोर से मंत्रोच्चार शुरू करते हैं उनकी पत्नी ने मुझे शिकायत की तब मुझे उनका परिचय हुआ उनकी पत्नी ने मुझे आते कहा आपके पास को कभी कभी आते हैं उनको समझाइए कि आधी रात मंत्रोच्चार ठीक नहीं है घर में बच्चे भी हैं, मैं भी हूँ हम सब मुश्किल में पड़ गए लेकिन वो धार्मिक और हम कुछ भी करें तो समझते हैं नास्तिकता और उनकी आँखों में ऐसा भाव आ जाता है हम सब गर्द क्या सर जा रहे हैं। और आधी रात से वो शुरू कर देते तो मैंने उनसे पूछा की आप आधी रात से मंत्रोच्चार करते मांगा किसने का तो कुछ गलत बजे सुबह और जो स्वयं वजह में बंदी तो कर रहा है उनकी हालत धीरे धीरे खराब होती चली गई और हम छोटी छोटी बातों में गिर के करीब करीब लोग और परमात्मा और मोक्ष तो बहुत दूर मोक्षा भी नहीं इससे तो मैंने सुना है एक नाथ ने कहा है कि जब मेरी नींद खुल जाती है तब ब्रह्म क्योंकि जब ब्रह्म मुझे जगा देता तभी ब्रह्म मैं अपने तरफ से तो जगने की कोशिश करता अपनी तरफ से सोने की कोशिश करता जब ब्रह्म मुझे सुलह देता सो जाता जब ब्रह्म मुझे जगा देता तो उठाता मैं फिक्र करू जब वही फिक्र ले रहा हम इस तो करें कि लोग हैं की अगर रेलगाड़ी में बैठे तो सर का अपना बिस्तर रख लेते हैं रेलगाड़ी पे ज्यादा भजन न पड़ जिस अस्तित्व में हम वही जा रहे हैं वो हम सबको भार हम हमारे भारत को लिए जा रहा है अब हम और बाहर अपने सिर पर कर क्यों बैठ जाए कि आपसे मैं कला हूँ घर को बंदी से बढ़ रहे वैसे लोग भी और ये सब लोग अब जाते धार्मिक ये सब मनस चिकित्सा के योग ऐसे लोग भी जिनको आपने सुना होगा इन लोगों को लोग परमहंस कहते हैं कि वो वहीं पखाना कर लेंगे वही बैठ कर खाना खाएंगे तब लोग कहते हैं कि ये हुआ बरमंस अब भेद मिट गया इनकी चिकित्सा की जरूरत है स्वच्छता भी इतना पकड़ सकती है कि आप पागल हो जाए और गंदगी भी इतना पकड़ सकती है कि आप पागल हो जाएं और दोनों छोरों पर संत विराजमान आप मध्य में रहना और समझ विरोध और किसी भी चीज को रोकमत बना लेना क्षुत्र से बचना उसका मतलब ये नहीं की छुद्र के छोड़ने में लग जाना उसका इतना ही मतलब को मूल्य मत देना ठीक है फिक्र करने विराट की अपनी चेतना अपना ध्यान अपनी ऊर्जा विराट की तरफ लगाना जल्दी ही द्वार खोल सकते और जिस दिन विराट की शक्ति आंखोल मिलनी शुरू हो जाती है ऐसे ही बह जाता है जैसे जुल की बाहर आ जाए और सब जल्दी रह जाता जैसे सूर्य का सूरज निकले और उसके कणित हो जाए पागल है जो उसके कणों को साफ करता थे कोई जरूरत नहीं सूरज के निकलने की चेष्टा या ऐसा समझे कि कोई अंधेरे को हटाने की कोशिश में लगा है, पागल दिया जलन ताकि दिया के जलते ही अंधेरा नहीं पाया जाए सब्दी मार्ग का स्वामी हो जाएगा। लेकिन वो परीक्षा के प्रत्याशी उसके पहले ये संभव नहीं संभव नहीं विराट के संबंध में एक बातों में फिर हम आगे प्रवेश करेंगे विराद एक विधायक अवस्था है नकारात्मक नहीं शब्द नकारात्मक है इससे झिझट हो शब्दों के नकारात्मक होने का कारण क्योंकि तो शब्द आदमी को देख कर बने हिंसा विधायक शब्द है और अहिंसा नकारात्मक नहीं चाहिए बड़ी भूल यही है अहिंसा बड़ी विधायक की स्थिति है पॉजिटिव हिंसा नकारात्मक लेकिन फिर ये शब्द उल्टे क्यों है ये शब्द उल्टे इसलिए है कि जैसा आदमी है उसमें हिंसा विधायक और अहिंसा का तो आपको पता नहीं ने शब्द बनाए, आदमी ने अपने काम के लिए शब्द बनाए हिंसा आदमी में विधायक और अहिंसा का तो कुछ पता नहीं कभी किसी बुद्ध महावीर में अहिंसा विधायक होती और जब बुद्ध महावीर में अहिंसा प्रकट होती तब पता चलता है कि हिंसा नकारात्मक थी अहिंसा का अभाव थी हिंसा का अपना कोई अस्तित्व नहीं था लेकिन हमारे सब चीज शब्द नकारात्मक क्रोध विधायक है अक्रोध नकारात्मक है परिग्रह विधायक है और परिग्रह नकारात्मक राग विधायक है विराग नकारात्मक जबकि सच स्थिति बिल्कुल उल्टी राग सिर्फ इसलिए है आपके जीवन में विराग मौजूद नहीं अंधेरा इसलिए है कि प्रकाश मौजूद नहीं अंधेरे का अपना होना नहीं प्रकाश होगा अंधेरा नहीं हो जाए विराग होगा और राग शून्य हो जाए बात ठीक से समझ लें की विराग चित्त की एक विधायक स्थिति है राग का विरोध नहीं है राग का अभाव राग की समाप्ति और सिर्फ राग की समाप्ति और अभाव ही नहीं है विराग का अपना होना है चमचूंगा मतलब विराट राग का मतलब है चित्त भागता है किसी के पीछे विराग का हर्ष हुआ की चित्र रुका है भागता नहीं किसी राग है भागता हुआ मन विराग है हुआ मन। राग है मांगता हुआ भिखारी विराग है सम्राट लेकिन हमारे तो सम्राट भी भिखारी कभी कभी ऐसा भी हुआ कि हमारे कुछ भिखारी सम्राट हो गए बुद्ध भिखारी और अपने सन्यासियों को उन्होंने भिक्षु का नाम दे दिया भिखारी का नाम दे दिया जानकर तो सम्राट इतने भी पड़ रहे हैं यही है कि सम्राट अपने को न करें इसलिए हिंदुओं का शब्द स्वामी बुद्ध ने उपयोग नहीं किया क्योंकि तो स्वामी का अर्थ होता है सम्राट बुद्ध ने कहा जहां सब भिखारी अपने को सम्राट समझे बैठे अब वहाँ असी सम्राट अपने को सम्राट का है तो बड़ी विभूचन होगी विडमना हो, हो जाएगी इसलिए मैं अपने स्वामी को अपने सन्यासी को अपने सम्राट को मिक्स देख ये हमारे मुँह बच्चों मतलब समझे नहीं जाती हमारा सम्राट भी बिखारी है क्योंकि रात में मर रहा है सूरज मैंने एक मुसलमान फकीर हुआ फरी गाँव बड़ी मुसीबत में और गाँव के लोगों ने फरीद से कहा कि अब तक तुझे इतना मानता है तू एक बार जाके अकबर को गए इस गाँव के लिए कुछ काम कर दे कम से कम एक पाठशाला खुलवा फरीद ने कभी मांगा नहीं खाती चीज तो गाँव के लोगों ने कहा तो फरीद इनकार भी न कर सका इनकार करने की भी उसकी आदत नहीं। थी तो चल पड़ा की तरफ सुबह सुबह पहुंचा तो पता चला की सम्राट अभी नमाज पढ़ रहे प्रार्थना तो फिर पीछे जाके खड़ा हो गया की ठीक मौके पर आ गया प्रार्थना के बाद तो चुके सुभर हैं और इतने नाराज है दुनिया भिखारी से कुछ छीन ले इसका डर एकांत पाके अकेले में अंधेरे में भिखारी के पास जो है वो और ले, ले इसका डर बेकारी सुबह की रोशनी ना रात भर के ताजे, था था थोड़े सुबह डर कम आता है तो सोचा चलो पीछे खड़ा हो जाऊ जैसी सम्राट की पूजा प्रार्थना पूरी हो तब तब्सू कहूंगा कि छोटा सा मदद लेकिन जब पीछे जाकर खड़ा हुआ तो सुहा अकबर धन जोर के कह रहा है मेरा धन पड़ा साम्राज्य को बड़ा तो अभी मांग है इस से और एक पाठशाला खोलवानी नाहक और गरीब हो जाएगा लौटने लगा कि कहीं देख लेने लगे तो बताना पड़ेगा कि किस लिए आया भागने लगा अब ने लौट कर देखा कि क्या हुआ देखा फरीफ का मन का आए और चले कैसे पूछो नहीं।, नहीं है हो जाएगी तो मुझे माफ करो बल्बी से आ गया मैं जा रहा हूँ अकबर ने हाथ पकड़ लिया कि ऐसे नहीं जाने होगा कम से कम पता तो चले तुम तो कभी आए नहीं आज तक क्या है पास कहो मेरी शाम होगी तो पूरी करूँगा फरीद ने कहा कि तेरी बड़ी कठिन बात है। और गलती से हम आ और जिसकी सामर्थ्य है उसका भी हमें आगे पता चल गया इतना लाभ हुआ फिर तो भी सुन तो न भी पूरा कर सकू तो भी ये चिंता मेरे मन से तो मत छोड़ जाओ तुम्हारे बात तो पार्टी जरा जटिल है गाँव के लोग पीछे पड़ गए इसकी चिंता में मत पढ़ क्यूँकि तो मैंने अभी तो जनपद माफ कर देखी अब अगर मांगना नहीं है तो उसी से मांगने होंगे जिससे क्यों मांग रहा है और अब बीच के भिखारी को क्यों दलाल बी हमारा भिखारी है मांग रहा है चारा राग भीख विराग स्वामी वो विधायक अवस्था है जब हम मांग नहीं रहे और जब तक हम मांग रहे हैं तब तक प्रगति से कुछ भी न मिलेगा जिसम नहीं मानते की सारी संपदा परस्परती तब तक एक बहुत कठिन काम तुझे करना है मुझे अपने को एक साथ सर्व विचार भी अनुभव करना है और अपनी आत्मा के सर्व विचारों को निष्कासित भी करना है ये जटिल जटिल इसलिए है अगर समझने की कोशिश करेंगे तो जटिल है अगर करने की कोशिश करेंगे तो इतना जटिल है अभी हम विचार से तो भरे विकसित लेकिन कुछ विचार को अपना मानते हैं कुछ विचार को अपना नहीं मानते कुछ को अपना दुश्मन मानते एक लेकिन है तो हिंदू विचार को अपना मानता है एक मुसलमान है तो मुसलमान विचार को अपना मानता है किसी का कुरान अपना है किसी की गीता किसी की बाइबल अपनी है और जिसकी बाइबिल अपनी शत्रु है, है गीता उसके तो विचार में हमने चुनाव कर लिया है जैसे पूरी पृथ्वी पर हमने छोटा सा मकान बना लिया आप कहते हैं ये जमीन मेरी हालांकि जमीन अविभाजित और जमीन को बांटने का कोई उपाय सब जमीन का बटाव न जमीन पे नहीं चाहे आप कहें कि भारत मेरा है और पाकिस्तान मेरा नहीं है तो भी जमीन पर पाकिस्तान और भारत एक है आपके नक्शों में अलग आदमी के नक्शों में बताओ कल करती अभी खानी जैसे जमीन नहीं बटती और बांटने का कोई उपाय नहीं खंड खंड नहीं होती नक्शे हम कर लेते हैं उन पर बड़ा उपद्रवना चाहते नक्शों के लिए लड़ते न तो भारत के लिए लड़ सकता है कोई पाकिस्तान के न कोई के जमीन एक अगर हमारी लड़ाई है कि सुना है मैंने एक गुरु दोपहर को सोया उसके दो थे दोनों सेवा के लिए बड़े उत्सुक और दोनों अच्छा सेवा करना चाहते तो गुरु ने कहा कि तुम ऐसा करो मुझे बांट लो आधा आधा एक का बाया एक का दाया सिर्फ बड़े प्रसन्न एक से ज्यादा शिष्य और क्या प्रसन्न करेंगे दोनों को बांट ले एक ने बाया पैर और बाया अनु लिया एक ने दया पैरों दाया, पैर दाया अनु ले गुरु बड़ी मुसीबत पड़ गया तो फिर गुरु को तो बट नहीं पड़ता गुरु ने करवट ली बाया पैर के ऊपर दाया पैर आ गया माया पैर वाले सुखने का हटा अपने पैर को अलग करो उस पैर को ये नहीं चलेगा मेरे पैर तो तेरा पैर मारपीट कि नो बता दें गुरु पिट गया तो बच पाया शिष्य कि रुको भी खेलो भी ये भी तो देखो कि मैं जमीन अभिभाज्य विचार का जगत भी अनबटा है विचार का जो जगत है वो जमीन की भांति ही अनबटा है उसमें हिंदू और मुसलमान और मेरा और तेरा ये विचार अच्छा और ये विचार बुरा और ये दुश्मन का और ये मित्र का ये मेरे संप्रदाय का इतने संप्रदाय का ये सारे के सारे के सारे ज़मीन बांट ऐसे ही विचार के नक्शे पर बताओ विचार का जगत एक है जैसे जमीन एक अभी इस युग में कला विचार ने एक बड़े ने एक ख्याल ख्याल में वैज्ञानिक नेता वायुमंडल है हवा है कोई तो दो जमीन जमीन को चारों तरफ से घेरे हुए हवा का वायुमंडल एटमोस्फियर फिर चार ने ख्याल दिया कि हवा के इस मंडल के पास विचारों का एक मंडल उसको नो स्पीय विचार मंडल मंडल, फिर विचार मंडल बहुत दूर तक सच है इस जगत में जो भी विचार है वो भी संग्रहित होता चला जाता है नष्ट तो कुछ भी होता नहीं नष्ट कुछ हो नहीं सकता चीजें बदलती हुई नष्ट नहीं होती कुछ समाप्त नहीं होता कुछ ज्यादा नहीं होता सतत प्रवाह है एक जगह से जो चीज हमें नष्ट होती दिखाई पड़ती है वो केवल अद्रश्य हो गई और किसी दूसरी जगह फिर प्रकट हो जैसे नदी की धारा जमीन के नीचे बहने लगे और हमें लगा कि समाप्त हो गई या समझो कि नदी की धारा सागर में गिर गई और हमने समझा की समाप्त हो गई कुछ समाप्त नहीं होता क्योंकि फिर बनेंगे बादल और फिर उठेगा आकाश में नदी का जल फिर बरसेगा उसी हिमालय पर फिर गंगोत्री फिर गंगा फिर सागर एक है। एक बल पुलिस वायुमंडल के चरण पर विचार अमंडल इकट्ठा होता चला ये सूत्र कहता है कि तू अपने को विचार में मत बांटना तू सर्व विचार अपने को मानना की तेरा मन सर्व विचार क्योंकि अगर सर्व विचार को अपने मन को मान ले और समझने की मैं सब विचार हूँ तो विचार से छुटकारा शुरू हो गए क्योंकि विचार से बंधने के लिए जरूरी है कि कुछ विचार मेरा हो और कुछ मेरा ना हो तभी बंधन हो सकता है अगर पूरी ही पृथ्वी मेरी है तो कहा उठाऊंगा दीवार कहा करूंगा सुरक्षा छोटा मोटा टुकड़ा हो तो दीवार उठा लू आंगन दे अगर पूरी पृथ्वी मेरी है तो कैसे उठाऊंगा दीवाल कहाँ उठाऊंगा दीवाल और किसके लिए उठाऊंगा जब बांटना ही कुछ नहीं है तो किसके लिए दीवाल सर्व विचार में हूं ऐसी जिसकी प्रती है वो संप्रदाय से मुक्त हो जाएगा संगीनता से मुक्त हो जाए और एक और अनोखी बात घटित होगी अगर सर्व विचार में हूँ तो आपको दिखाई पड़ेगा जो विपरीत विचार दिखाई पड़ते हैं देवी विपरीत नहीं है देवी जुड़ी नहीं जो उल्टा मालूम पड़ता है दुश्मन मालूम पड़ता है वो भी आपका ही हिस्सा है जहाँ कंट्रोडिक्शन दिखाई पड़ता है विरोधाभास दिखाई पड़ता है वो भी आप आज ही है विरोध वहां भी नहीं ले। लेकिन ये सर्व के साथ जब एकता होगा। और अगर इतनी एकता हो जाए तो छोड़ने में कठिनाई नहीं होगी। ये बड़ी मजे बात है अगर मेरे पास एक छोटा सा मकान है और जमीन का छोटा सा घेरा है तो उसको घेरा बनाकर मुझे रक्षा भी करनी पड़ती क्योंकि दूसरों से बचाना और फिर छोड़ने में भी बड़ी मुश्किल होती है रक्षा कितना घेरा बनाया उसमें सरकार राग आ सकती भाव निर्मित हो जाता है उसमें मैं प्रविष्ट हो जाता हूँ और जमीन का टुकड़ा मुझ में प्रविष्ट हो जाता है ये बड़ी हैरानी की बात है छुत्रों को बहुत मुश्किल लेकिन अगर पूरी पृथ्वी मेरी है तो छोड़ना बहुत आसान है क्योंकि पूरी पृथ्वी मेरी है या पूरी पृथ्वी मेरी नहीं है दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे ध्यान में ले अगर छोटा टुकड़ा मेरा और छोटा टुकड़ा मेरा नहीं तो बहुत फर्क पड़ेगा पूरी पृथ्वी मेरी है या पूरी पृथ्वी मेरी नहीं क्या फर्क पड़ता है दोनों बराबर अगर पूरा आकाश मेरा है पूरा आकाश मेरा नहीं तो भी दोनों बराबर तो है पुण्य को छोड़ना बहुत आसान है इसलिए अगर कोई महावीर जैसे व्यक्ति धन का क्षेत्र कर, कर सके उसका कारण क्योंकि वो दरिद्र नहीं बहुत बहुत को छोड़ना आसान है छंद्र को छोड़ना सम्राट अपने साम्राज्य छोड़ सकते हैं छोड़ से है तो। ही इतना कम, थिया बहुत थिया रहे। और इतना कम है कि प्राण निकल होता ज्यादा हो उतना छोड़ना आसान है ये बात सुन के बहुत आरानी है और अगर पूर्ण हो तो छोड़ना बिल्कुल ही सुगम है क्योंकि दो पूर्णताओं में और अगर पूर्ण तस्वीर मेरी है और पूरी पृथ्वी मेरी नहीं है इन दोनों को तो कोई बेदन इन दोनों को अगर सर्व विचार मेरे हैं तो फिर सर्व विचार अत्या आसान कहता है तब तक एक बहुत कठिन कार्य तुझे करना तुझे अपने को एक साथ सर्व विचार भी अनुभव करना है और अपनी आत्मा से सर्व विचारों को निष्कासित करना है ये दोनों बातें घटित हो जाती है अगर सर्व विचार मेरे हैं सर्व विचार का प्याग भी इतनी आसानी से हो है पहले काम, काम की फिक्र करें दूसरा काम छाया की तरह आसान पहला काम ही कठिन है एक आदमी वेद को पकड़े हुए छोड़ना मुश्किल है क्योंकि वेद मेरी कुरान तुम्हारी कुरान को छोड़ सकता हूं बाइबल को छोड़ सकता हूँ वो मेरे नहीं वेद मेरा ये बाइबल में भी है तो कुरान को छोड़ सकता हूँ छोड़ा ही हुआ है बाइबल को पकड़ा ही लेकिन सभी शास्त्र में कोई अर्जन अब कोई लगाव ही ना रहा सब बराबर हो है अब कोई कि कौन छोटा है कौन बड़ा है कौन मेरा है कौन मेरा, है, कौन मेरा नहीं है सभी मेरे हैं छोड़े जा सकते जो व्यक्ति संप्रदाय नहीं छोड़ पाता वो कभी धार्मिक नहीं हो पा सांप्रदायिक व्यक्ति इतना ही धार्मिक होने की चेष्टा करे धार्मिक सीमा की और सीमा जहाँ लोग असीम से मिलने को समझने मेरा ही ऐसा सोचते ही आप पाएंगे चित्त का बोझ हल्का हो गए मस्जिद भी मेरी लंदिद भी मेरा शिवालय भी मेरा बेचर मेरा अपनी कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। फिर आप जहाँ बैठे हैं वही मंदिर वही मन की उस स्थिरता को उपलब्ध होना है जिसमें तेज से तेज हवा भी किसी पार्थिव विचार को उसके भीतर प्रविष्ट न करा सके इस तरह परिचित होकर मंदिर को सभी सांसारिक कर्म शब्द व पार्थिव रोशनी से, से रिक्त करना है जिस प्रकार पाला की मारी कितनी देर पर ही है उसी प्रकार सभी पार्थिव विचारों को मंदिर के स्थान में देर हो सामने मुझे मन की उस उपलब्ध होना है जिसमें प्रेस करते जवाबी दी के पार्थिव विचार को प्रविष्ट न करता स्थिरता मन की हमारा मन है कम कंपन के, के कारण ही कुछ भी हमें प्रवेश कर जाता है उसके कंपन के कारण ही छंद हो जाते हो जाते उसके कंपन के कारण ही हमारे भीतर कोई एक मजबूत अवस्था नहीं होती कोई एक स्थिर अवस्था नहीं होती इसे थोड़ा ऐसा समझे कि जब आप मन बहुत चिंतित होता है तब करें। तब करें, कितने विचार की तरह शांत होता है तब विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता विचार चारों तरफ आपके आसपास ऐसे ही जैसे मक्खियां आपके पास मिलने रही जब विद्र मिल जाता है जाता है आपके कंपित होने से अगर आप अकम्प के भीतर मन कपता नहीं तो कोई विचार भीतर प्रवेश नहीं करता इसे थोड़ा अनुभव से देखिए आपको ख्याल में आ जाए कि जब आप शांत होते हैं तब एक अभेद दीवार जैसे आपके भीतर खड़ी हो गई अब कुछ आपके भीतर प्रवेश नहीं करता जब आप अशांत होते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ प्रवेश कर रहा है कूड़ा करकट कुछ भी आप में प्रवेश कर रहा है और आप असमर्थ हैं रोकने इस में मन की कैसे हो उपलब्ध क्या हम करें कि मन फिर हो जाए रुक जाए दो तो तीन बार हमें ख्याल में रखें उसी कह में आप प्रयोग भी कर रहे हैं कैसे निया कि मन अतीत में गया से वापस वापिस वर्तमान लिया सोचने लगे बचपन की कोई अर्थ नहीं बचपन गवाया होगा बुढ़ापे की सोचने में जवानी की सोचने में अब जवानी गवाया बचपन का सोचना कोई अर्थ नहीं जो गया गया जो बीत चुका वो बीत चुका मत सोचे उसमें कुछ भी तो किया नहीं चाहता उसके संपर्भ में सोच के वो जो समय अभी हाथ में है वो खोया जा रहा है कल उसके लिए पसंद गीता पर बोल रहा था दूसरे अध्याय पर बोल रहा था सज्जना है दसवें अध्याय का सवाल मैंने से कहा दूसरा तो समझ लो दसवें जब बोलूंगा संयोग की बात अभी मैं दसवीं पे बोल रहा था वही सज्जन दूसरे का सवाल देता मैं उनको बोला आप भूलोगे मैं नहीं भूला हूँ जब मैं दूसरे पर बोल रहा था तब तुम दसवीं का सवाल ले अब मैं दसवीं पर तो बोल रहा हूँ तुम दूसरे का सवाल ले जो है उसको नहीं समझोगे जो नहीं है उसकी चिंता न करेगा तो ऐसे तो तुम सही चुक जाओ हम यही कर रहे पर्याप्त मत पीछे आदत बन गई है तो जश्न ख्याल आ जाए फौरन वर्तमान में लौटा है कोई भी उपाय कर ले वो वर्तमान में लौटा है अगर ख्याल आ गया बचपन का छोड़े सामने बड़ा हुआ पत्थर है उसको उठाकर उसको ही देख देना आकाश में चांद है उसी को देख देना वृक्ष में फूल उसको देख देना हवा एक सुगन में रही है उसको सुनने लगे कुछ लोग लेट जाए जमीन पर वो जो जमीन तो उसका लेकिन ले अतीत और भविष्य से बचे आप फॉर पाने लगेंगे जो मन ठीक होने लगा कुछ वर्तमान में कपने का कोई उपाय नहीं सब कंपन पीछे या आगे से आगे अतीत जो नहीं है अब भविष्य जो अभी हुआ नहीं उसकी चिंता आपको कबाती एक दूसरी बात ख्याल रखें कि जब भी मन बहुत कपने लगे जब भी मन बहुत कपने लगे तो उसके साथ छिड़ा जाए देखें जैसे दूर खड़े हो गए अपने ही और देखने लगे जैसे मन एक नदी की धार है वही जा रही या मन जैसे पक्षियों की एक कतार है आकाश में उड़ी जा रही है सड़क का ट्रैफिक है चला जा रहा और आप किनारे खड़े है अपने मन को दूर खड़े हो के देखने लगे जल्दी ही पाएंगे की मन फिर होकर और ये कला जैसी बढ़ती जाएगी वैसे ही तत्न जैसे ही आप चाकों विघ्न संगे मन फिर रखें। जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह तल्लीन हो जाए चाहे वो काम कितना ही छोट हो, भोजन कर रहे हो पूरी तरह तल्लीन हो जाए जिस जगत में अब और कुछ करने को नहीं बस भोजन ही करना और इस भोजन के जितने उपाय हो सके लीन होने के सब उपाय करने, इसका स्वाद लेकिन आपका ये स्वाद का मैं नहीं मानता क्योंकि आप भोजन करते वक्त भोजन में हीन होते ही दफ्तर में होते हैं दुकान में होते हैं बाजार में होते हैं मित्र के पास होते हैं किसी से झगड़ रहे होते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं हजार काम कर रहे होते हैं जब आप भोजन कर रहे होते स्वाद इतने कामों के साथ आपको नहीं आता स्वाद ले आज तक जब आए स्वाद ले गंध अनुभव करें आंख से बीते हाथ से भी स्पर्श करें सब इंद्रियों को लीन कर और मन में एक ही ख्याल रह जाएगा अभी मैं भोजन तो कर रहा हूं तो भोजन ही करूंगा स्नान करूं तो कर रहा हूँ तो स्नान ही करूंगा, दुकान पर तो दुकान करूंगा, मकान पर कर आऊंगा तो मकान पर आ जाऊंगा जो कर रहे हैं तो उसमें अपने को जो बात आप पाएंगे की मन फिर होगा ये बातें ख्याल में रहे तो जल्दी ही मन स्थिर हो जाता है उसमें कोई तेज से तेज हवा दी एक विचार को प्रवेश नहीं करवा और जब इस सिर मन के बाहर अगर बाहर विचार से फेंके भी तो ऐसे ही जाते। तो जैसे पाला की मारी कि आपकी पर ही विचार ये प्रतीक तो नहीं है ये वास्तविक यथार्थ है आप विचार का देर देख सकते हैं अपनी दहली पर पड़ा हुआ अगर ये फिरता आपने आ गई और तब आप पाएंगे कि आप विचारों के नालूम कितने दिन से शिकार रहे विचार आप में प्रवेश करते हैं, घर असुरक्षित था द्वार पर कोई पहरेदार नहीं था अब छाक्षी का पहरेदार बैठ गए और वो जो हमारे बैठे थी अतीत और भविष्य थी वे भी आपने उनका त्याग कर और वो जो आप वर्तमान के क्षण के कृप्य पर छोड़ के यहाँ वहां भाग जाते थे उसका भी आपने त्याग कर दिया अब कोई उपाय नहीं अब विचार आपकी जल्दी और भी रास्ता बन गया यह जो लिखित है उसे पढ़ा इसके पहले की स्वर्ण जो कि सीखा इस तरह प्रकाश के साथ चले दीप और वायु स्थान में सुरक्षित रखना जरूरी बदलती हवाओं के सामने होकर प्रकाश की धारा लेने लगेगी और उस हल्की शिखा ऐसी आत्मा के उज्जवल मंदिर पर भ्रामक खाली और सतह बदलने वाली छाया पड़ जाएगी ऐसा बना में अपने मन को जिससे वायु रहित कोई कक्ष जिसमें कोई दिया चलता हो तो कपता विचार रहित कक्ष जिस दिन आपके भीतर हो जाएगा वायु रहित हो गया विचार रहित जिस दिन कक्ष हो जाएगा भीतर की जने भी पूर्ण प्रकाश में जरा भी कंपित और एक भी विचार अगर इसमें आएगा तो इस ज्योतिषिखा के आसपास आया विचार तक्ष में मन की दीवार पर छाया बन जाएगा बहुत विचार आ जाते हैं तो दीवार अंधेरी हो जाती है क्योंकि ज्योतिषिखा बिल्कुल एक भी विचार न होगा तो मंदिर की अंतर दीवार बिल्कुल स्वच्छ जरा भी इस छाया रहित मन में इस अकमाय कक्ष में वो घटना घटती है जिसको हम जानते उसके लिए ये सब तैयारी He came to me today. He is in search, in search of the guru. He said, "I'm seeking and wondering. Tell me," he asked, "how I can find the guru, the master, and how I'm to be certain." He is the right master for me. What are the criterions? How to judge? How to feel and realize that this is the man who will lead me? How to be certain? And if. You can seek, but you cannot find. But seeking is necessary because if you don't seek, then nothing will happen. Go on seeking, but just by seeking you cannot find because it is impossible for the disciples to know who is desired, right who for. You. It is impossible to judge the higher from the lower. How would you judge that this is the master for you? And if you can judge in this sense, you have learned about the master. The disciple can never find the master. you need to master until find this nice so the sniper has to go on seeking and seek and seek and seek just to be available for the master so when the right man comes he can choose you only the master chooses you you can not choose him. in all intuition is simple rest of the set when the parts of the set have must connect is so. if you are ready the mustard and the fear and your readiness is really a benevolence to me be available go and see you will meet many peaches be strong mind with the bronze and the pictures and every teacher is a master given up to be the master to appear good with a deep humanity and a loneliness selectivity non from picture to picture you want to go to master but when you are ready for the search the master will choose you. and the moment someone chooses you think can it get you into this world when someone chooses you don't try to resist because it helps us you may be in search of the master and the master chooses you then it's okay i accept you you may try to resist because Master is like death. I said the master is like death. There is one old Indian saying that the master is death. Archarya, the master is death. He is because he will destroy you as you are, just to create a new one. He will teach you to give you a rebirth. He will restructure you. He is going to give you rebirth. Death is necessary. So when the master chooses you, it appears as if death is coming. You may try to escape. Now remember that you cannot find the master, but when the master finds you, be ready to die. we tend to surrender but the fear is there it's that men is my life right. right i want to know the fact right that i've made a name out of surrender you can not no in the drum the long the rank men you have to be first the right men otherwise how can you know you have no experience of being right How can you feel this man is right? Then, if you are already the right man, then there is no need for the masters. You cannot be. Even that is not possible. So, what to do? I say it is not a question of a right man. There is a question of surrender. Even to a wrong man, surrender is helpful. But you may not be able. To a wrong man, surrender is helpful. You are not losing anything. And the real thing happens not because of the master. The real thing happens because of the surrender. And if you have surrendered to a wrong man, no harm is going to happen to you. Because a surrendered mind is protected by existence itself; no harm can be done to it. And if you have surrendered to a wrong man, even by your surrender, that wrong man may be helped and may become a right man. Because a real disciple changes a wrong master into a right master. the burning ring is such a deep phenomena and when it happens you are transformed and the other person is also transformed but that's good for your body so remember no harm is going to happen to you if you surrender surrendering in itself is a miracle Even if you have surrendered to the wrong man, you may have learned many things from him. In this distance, nothing is a wastage. Even living with the wrong master is a learning. You are growing. You are becoming aware of certain things which you will never become aware with the right master. you are much more you are between adults between adults and now after this learning with wrong master no wrong master will ever appear at peace at least now you can judge who is wrong you may not be able to judge who is right but the half it's up it's on the judge You can judge now who is wrong, and this is something worth learning. Because now you can eliminate the wrong ones, and the right one will be left. Now you know what is wrong. You will never be magnetized by it. So even be humble with the wrong master, respectful and grateful. Because you have learned many things from, him. and when you leave a wrong master, leave with deep gratitude. Under him, you have become more mature. This is the right attitude of the disciple. The question is never of the right master or a wrong master. The question is always of the right discipleship. don't think of the master that art just try to become his right disciple the learning attitude the susceptibility to learn and be quick for thus we learn this creative school And the divine force uses every way and every means to create in you understanding. This understanding is helped by both right and wrong. Remember this; this will be helpful. आप के ध्यान के लिए तय हो जाए